शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में एकादश मंत्र पर्यत विचार हो गया था विवाद मंत्र दसम मंत्र में नचिकेता ने प्रथम वर्व मांग लिए कि पिता संतुष्ट हो जाए हम जब प्रत्यावर्तन करेगा यहाँ से हमको पहचाने और हमसे बात करें यमराज्य ने वो वर्व भी दे दिए तीन बौर देना था अभी नचिकेता ने द्वितीय वर्व मांगने के लिए भूमिका कर रहे हैं स्वर्गे लोके न भयंकिंचनि न तत्व न जराया विभेती उभे तीर्थ सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते तिरोस्वर गलो नचिकेता आगे भरो में स्वर्ग प्राप्ति का उपाय प्रार्थना करेंगे जिसको पाना चाहते हैं उसमें क्या महत्व है पहले वो दूसरों को बताते हैं कुछ पदार्थ उपयोगी हो तो उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करेंगे तभी बताते हैं वहाँ क्या लाभ है स्वर्गे लोके सप्तमी वहाँ किंचन भयम् नास्ति स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है ना तुम भय किससे होता है कहते हैं न तत्र तुम तो अर्थात है मृत्यु तो आप वहाँ नहीं है मृत्यु से सबको भय होता है और स्वाभाविक मृत्यु होने से पहले कहते हैं जरा आ जाता है न जरा या विभेदी वहाँ जरा भी नहीं आती है वार्धक्य वहाँ नहीं होता है इसलिए देवताओं को त्रिदशा कहा जाता है तीस साल उनका उम्र आरंभ से अंतिम तक तो वही तीस साल ही होंगे नहीं है और जरा नहीं ए बार्धक नहीं है और मृत्यु नहीं है ये दोनों यह लोक में बड़ा भय है वहाँ नहीं है और कहते हैं कि उभे असनाया पिपा से तीर्थ स्वर्गलोके शोका मोदते असना और पिपासा ये दोनों को भी अतिक्रम कर जाते हैं वास्तविक स्वर्ग में असना पिपासा को अतिक्रम कर जाएगा अर्थात तो लगेगा नहीं ये बात नहीं है वो लगेगा और पदार्थ भी सामने में आएगा और पदार्थ को भूख करेंगे तो जैसे कहा जाएगा कि जिसके पास ऐसी सिद्धि है कि जब भूख लगेगा वो चिंतन करेगा हमारे सामने में भोजन आ जाए और भोजन आ जाएगा तो आराम से फिर भोजन कर लेगा तो कहा जाएगा कि वो असनाया को पार कर गया क्यों उसके लिए उद्यम करना नहीं पड़ता परिश्रम नहीं करना पड़ता है इसी प्रकार की यहाँ बात है वह असनाया पिपा से तीर्थवा तीर्थवा तत्जन्य तो उनको शोक और दुख नहीं होगा कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब उनको चिंता नहीं है तीर्थवा अतिक्रमण करके शो का तीघ स्वर्ग लोके शो का तिग शोक को अतिक्रमण कर जाएगा क्योंकि असना पिपासा ये शोक का हेतु होते हैं जब असना पिपासा उसके लिए दुखों का कारण नहीं होंगे तो फिर मोदते मोदते और सुख प्राप्त करता है इसलिए स्वर्ग को सुख कह दिया जाता है युखे न संभिन्न न च्रस्तम अन्तरंग अभिलाषोपनीत तत्सुखम स्व पदास्पदम कहते हैं अभिलाष उपनितम मन में इच्छा हुई तो पदार्थ सामने में आ जाएगा अभिलाष उपनीतम दुख मिश्रित अभी नहीं है और बाद में दुख आ जाएगा ऐसे भी नहीं है दुख आएगा तो अंतिम समय में जब समय पूरा हो जाएगा तब तो दुख होगा टीका में स्वर्ग साधनम अग्नि ज्ञानम प्रष्टुम स्वर्ग स्वरूपं तावद आह स्वर्ग का साधन है अग्नि अग्नि अर्थात वो कर्म अग्नि साध्य कर्म को अग्नि कह दिया जाएगा और यहाँ अग्नि विषय भी है अग्नि विषय का कर्म अग्नि सबसे यह विराट को कहा जाएगा विराट विषय का कर्म है ये प्रष्टुम प्रष्टुम अर्थात याचितुम अभी नचिकेता आगे स्वर्ग का साधन जो अग्नि उपासन अग्नि मतलब अग्नि विषय का कर्म है उसको आगे मांगने वाले हैं मांगने से पहले स्वर्ग का स्वरूप कहते हैं बताते हैं कैसे मंत्र में ना भयं किंचन न किंचना अस्ति अच्छा स्वर्गे लोके किंचन न भयं नास्ति तत्र लोकन भय ना तरया नीति भास्क स्वर्गे लोकन भयं अच्छा स्वर्गे लोके न भयं किंचन ना ठीक है स्वर्गे लोके भयं किंचन ये न का अन्वय अस्थि के साथ जाएगा मतलब किंचन किंचन चन प्रत्यय है दो न नहीं है नचिकेता <स्तिकेटा> हुआ नचिकेता हुआ च नचिकेता बताता है स्वर्ग का क्या स्थिति है स्वर्गे लोके रोग आदि निमित्त भयम किंचन नास्ति स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है भय किससे होना चाहिए कहते है रोग तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वर्ग में जन्म तो हो जाएगा किंतु जरा नहीं है व्याधि नहीं है इससे भय होता है न च तुम तुम अर्थात तो मृत्यु है मृत्यु अब भी वहाँ नहीं है तो मृत्यु वहाँ सहसा प्रभवसी न अर्थात स्वर्ग लोक में मृत्यु एकाएक आ जाएगा ऐसा नहीं होगा स्वर्गलोक में मृत्यु आने से पहले स्वर्गवासियों को दिखेगा जिसको मृत्यु आना है उसको पहले से दिखेगा और मृत्यु को देख करके ही उसका दुखों से वो मर जाएगा तो इसलिए एकाएक मृत्यु जैसा यह लोक में आ जाने वाला है ऐसा वहां नहीं है और शास्त्रों में कहा गया हम लोग गृहदारण्य में भी देख रहे थे यह लोक में भी मृत्यु एकाएक नहीं आएगा अगर आपको वो पता होगा वो विद्या विद्या रोज सूर्य को देखते रहेंगे कर्ण पिधान करके शब्दों को सुनते रहेंगे तो आपको ही पता चलेगा और छह महीना बाकी है तो यह भी हो सकता है नचत नृत्यु सहसा प्रभवशी आप मृत्यु वहां एकाएक आ जाएंगे ऐसा नहीं है अतो जरया युक्त। अतो जरया जरया युक्त जरयायुक्त यह लोकवत तत्व तो तो नीभेति कशि तत्र जरया युक्त यह लोकवत इस लोक में जैसे वृद्धावस्था आ जाती है ऐसा वहाँ नहीं है तत्व तो तो न विभेति कश्चित तत्व स्वर्गलोक में आपसे कोई भय प्राप्त नहीं करता किंच उभे उभे अर्थात तो असनाया पिपासे ये दोनों को तीर्थ तीर्थ अतिक्रम्य अतिक्रम करके अतिक्रम करके अर्थात तो अप्राप्य ये दोनों को वहां असना पिपा ये नहीं नहीं होगा अर्थात तत्जन्य तो इनको प्रयत्न करना पड़ेगा ऐसा उनको नहीं करना पड़ेगा असनाया पिपासे से अतिक्रम्य तजन्य शोक उनको शोक भी नहीं होगा ग्छति शोकातिग शोक अतीत्य ग्छति शोकातिग गम धतु से ढो प्रत्यय हो जाता है तो शोकातिग शोकाग सन मानसे न दुखे न च वर्जितो मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्य मानस दुख भी वहाँ नहीं होता है क्षुधा पिपासा तजन्य दुख तो नहीं होता है और मानस दुख वो भी वहाँ नहीं होता है इसलिए मोदते मोदे हृष्यती हर्ष को प्राप्त करता है अर्थात तो खुश रहता है स्वर्ग लोक में इसलिए यहाँ भी जो खुश रहेगा कहेगा देखो स्वर्ग में है वो आगे अभी तो स्वर्ग जो कि याचना का विषय है उसके बारे में कह दिया गया आगे मांगते हैं तो उसका उपाय साधन पूछते हैं अग्निं सत्वि स्वर्गमध्येषी मृत्यो प्रबृहित श्रद्धा मह्यम स्वर्गलोकामृत भजंत एक वृणेबरेण हे मृत्यु संबोधन करते हैं अग्निं स्वर्गमिशी प्रबृह त मह्यम श्रद्ध तम श्रद्धा मह्यं प्रब्रूहि हे मृत्यु हितम इति स्वर्ग स्वर्ग का जो उपाय है मृत्यु संबोधन करते मृत्यु संबोधन करते हैं स्वर्ग हितम अग्निम अग्नि अर्थात यहाँ आगे कहेंगे विराट ओ्येयी हे मृत्यु स्वर्गम अग्निम सवम अधेशे अधेशे अर्थात आप जानते हैं आप जानते हैं तो आपको स्मरण है तो आप हमको बता सकते हैं अध्ययसी का अर्थ स्मरसी एक एक स्मरण धातु है तो यहाँ स्मरण करते हैं अर्थात है आपको स्मरण है तो आप हमको बता सकते हैं अधेशे तम श्रद्धाधाना मह्यम प्रभ्रूही तम अर्थात वो अग्नि विद्या मेरे को कहिए मैं श्रद्धा वाला हूँ अर्थात श्रद्धा धानय ये श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति का विद्या प्राप्ति का एक बड़ा अंग है तो इसलिए विद्या हमको प्राप्ति करना है तो श्रद्धा होनी चाहिए प्रकर्ष ब्रूही हमको समझा दीजिए तो ये अग्नि से क्या होगा कि स्वर्ग लोक प्राप्ति हो जाएगी स्वर्ग लोका अमृतत्वं भजन्ते स्वर्ग लोका बहुव्री है स्वर्गो लोको ये तो जो स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं अमृतत्व तो प्राप्त करते हैं अमृतत्व तो अर्थात आपेक्षिक अमृतत्व तो। यह लोक में जैसा शीघ्र शीघ्र मरण हो जाएगा स्वर्गलोक में ऐसा शीघ्र शीघ्र नहीं है इसलिए अमृत तो अमर कह दिया जाता है देवताओं को द्वितीय नरेण भ्रिण नचिकता कहते हैं द्वितीय वर्ष में हम ये मांग रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति का साधन हमको बताइए देखिये नचिकेता प्रथम वर्ग में तो अपने घर के लिए मांग लिए द्वितीय वर्ग में अभी जगत के लिए मांगते हैं सभी के लिए और तृतीय वर्ग में तो आत्मज्ञान प्राप्ति करेंगे ये सब क्रमों है प्रथम में तो व्यक्ति स्वार्थी होकर के अपना घर के लिए कार्य करेगा जैसे आगे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा तब तो फिर निष्काम होकर के थोड़ा जगत कल्याण में लगेगा तो वो करते करते फिर जगत कल्याण करते करते ये जगत मिथ्या हो जाएगी तो जगत जब मिथ्या हो जाएगा तो फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए हो जाएगा ये सब क्रम ऐसे ही दिखाया जा रहा है अभी वो जगत में सभी का कल्याण हो सभी को स्वर्ग प्राप्ति हो जाए ये विद्या का प्रार्थना करते हैं भगरथ जैसा गंगा जी को ले आए तो जगत में कितना कल्याण हुआ भाष्य में एवं गुण विशिष्ट से प्राप्ति साधन भूतम अग्निम स्वर्ग सृत्युर अध्ययसी स्मरसी जानासी इतर्थ एवं गुण स्वर्गलोकस्य से एवं गुण उसे विशिष्ट एवं गुण जो द्वादश मंत्र में कह दिया गया ऐसे गुण जो स्वर्गलोक वो स्वर्गलोक का प्राप्ति का साधन भूत अग्नि तो वो अग्नि को कहा जाएगा स्वर्गम स्वर्ग हित तो मेरी स्वर्गम सत्व मृत्यु अध्ययसी अध्ययिक्थ स्मरसी इंगिका बदसर्गम न बिचरत ये सर्वदा इंग और इक इंग इंग अध्ययन इक स्मरणे ये दोनों धातु सर्वदा अधिउपसर्ग पूर्वक ही चलेंगे इसलिए अध्ययसी अध्ययसी अध्ययसी का अर्थ है स्मरसी अर्थ जानासी आपको ये ज्ञान है इसलिए आपको स्मरण है, है मृत्यु संबोधन करते हैं यत यत अर्थात यत जानासी यथ का अनु पूर्व के साथ हो जाएगा यत ता जाना तम प्रभ्रूही प्रकर्षण कथय किसको श्रद्धा श्रद्धा वते मह्यम स्वर्गार्थी ने श्रद्धानय शब्द में क्या धातु है और कैसे व्यत्पत्ति हो जाएगा धारण पोषण धातु से प्रत्यय क्या हुआ गए शत्री होने से श्रद्धा सान चुआ धा धातु से सान चो गया तो फिर सान चोने से कर्त सफ होगा कर्तरी सप होगा यहाँ श्रद्धा धाना यम्यम श्रद्धा का मैं करता हूं ना अभी नचिकेता कहते हैं श्रद्धा स्रथ्ध, श्रद्धा वाला मैं हूं तो श्रद्धा का वो करता ही है सानच तो हुआ कर्तरी अर्थ में हुआ कर्तरी अर्थ में होने से फिर सप होगा ये धाधा तो कौन सा गण का है जोत्यादि गण का फिर सब कहा जाएगा स्लो हो जाएगा स्लो होने से फिर आगे क्या कार्य होगा स्लो से दीतो हो जाएगा तभी तो द आ जाएगा अभ्यास में द आ गया और द से पूर्व में अव्यय क्या है श्रद्ध श्रद्ध आगे दधाना दधान श्रद्ध दान हो गया अर्थात श्रद्धा को डूधाए धारण पोषण अर्थात श्रद्ध को धारण करने वाला उसको कहा जाएगा कह दिया, श्रद्धा धान तस्मे श्रद्धा श्रद्धा बते श्रद्धा वाले के लिए मह श्रद्धा वाला कौन है कहते मैं मेरे को कहिए तो क्यों आपको कहा जाएगा कहते मैं स्वर्गार्थी हूँ मैं स्वर्ग अभी आपको मांग रहा हूँ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांग रहे हैं स्वर्गार्थी ने जा स्वर्गार्थी ने इसमें स्वर्गार्थी में क्या, क्या समास करेंगे स्वर्गार्थी ने इसमें वि होगा अंतिम प्रत्यय क्या हुआ है इन्हीं हुआ है तो अगर इन्हीं प्रत्यय हुआ तो पूर्व में अभी बहुव्री कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्या करेंगे कर्मदारा करेंगे स्वर्ग एवं अर्थ तद सेगा येन अग्निना चितेन स्वर्गलोक स्वर्गो यजमाना ये स्वर्गलोका यजमान अमृत अमरणता दैव भजते तदेदाद्निज्ञान द्वितीयन वर्ण वृण जिस अग्नि के द्वारा अभी कह रहे हैं कि वो अग्नि के बारे में आप हमको बताइए उस अग्नि से क्या होगा ये न अग्नि ना चिते न वो अग्नि का चयन करने पर अग्नि का चयन अर्थात तो वो कर्म करने पर अग्नि चयन ये सब शास्त्रीय शब्द है अग्निचयन का अर्थ कर्म करना वो कर्म करना जिस अग्नि विषय का कर्म करने से स्वर्गलोका अर्थात स्वर्गो लोको ये शाम स्वर्ग लोका यजमाना वो सब यजमान अमृतत्व अर्थात अमरणतम अर्थात मृत्यु शीघ्र प्राप्त नहीं होगा अमरणतम देवत्व भजंते भजनते शब्द का अर्थ प्राप्त हु जिस अग्नि विषय का कर्म करके यजमान लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं जो स्वर्ग में अमर हो जाते हैं तद ए तनि विज्ञान द्वितीय नचिकेता कहते हैं वो अग्नि विषय विज्ञान विद्या हमको द्वितीय वर्ग के रूप में आप बता दीजिए ये द्वितीय बर हो गया अच्छा अभी नचिकेता का कार्य है मांगना वो मांग लिए अभी अमराज जी का कार्य है वो देना वर अभी अमराज जी आगे दे रहे हैं मंत्र प्रते प्रजानन तो प्र ते ब्रवीम तदुमे निबोध स्वर्गम अचिकेत प्रजाननोकाम प्रतिष्ठा विदिवेत गुहा तद उबोध तर्गमग्निबोध प्रथमान्नोज ते प्रब्रवीम तर्गमग्निबोध हे नचिकेता प्रजान अथो एतम् गुहाँ निहितम् अनतलोका प्रतिष्ठा विद्धि अथवा अनतलोका हाँ ठीक है अथहाँ व निहां गुहायाम निहित ठीक होगा अथो तौम एतम गुहायाम निहित लो अनंत लो प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा इस प्रकार के उत्तरार्थ का हम ते ते तो प्रब्रवीमी तो यहाँ विशेष सूत्र लग गया ते प्राग धातु हो किंतु यहाँ ते प्राग नहीं हुआ छंदी परेपी व्यवहिताच यहाँ व्यवहित हो गया लोक में तो ते प्राग धातु हो ते गतिपसर्ग संज्ञ कहा धातु से पहले ही बैठेंगे तदस्वर्गम अग्नि में निबोध में मम वाक्यत और स्वर्गीम स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि वो आप मेरे से जान लीजिए किसको कहते हैं कहते हे है नचिकेतः संबोधन करते हैं प्रजानन कहते हैं कि मेरे वाक्य से जान लीजिए क्यों कहते हैं कि अहम प्रजानन ये प्रजानन यमराजी के लिए अहम प्रजानन सत्यंत तो हुआ अर्थात तो क्योंकि मैं जानता हूं तो जानता हुआ मेरे से इस प्रकार की अभिनय हो जाएगा जानता हुआ मेरे वाक्य से आप जान लीजिए स्वर्ग विषय स्वर्ग का साधन जो अग्नि उसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए अथ अभी कहते हैं अथ ये अग्नि कैसा है कहते हैं तुम एतम गुहायाम निहितम आप इसको इसको अर्थात ये जो अग्नि विषय का विद्या को गुहायाम निहितम गुहायाम अर्थात बुद्धो बुद्धि में निहित है किसका विद्वानों का जो लोग ये अग्नि विद्या का विद्वान है उनका हृदय में ये हृदय में अर्थात उनका बुद्धि में ये निहितम गुहायाम निहितम अर्थात उनका बुद्धि में यह अर्थात विद्वान लोग जानते हैं इसको ये कैसा है ये अग्नि विद्या कहते हैं अनंत लोकाप्ति तो अनंत लोका नाम आपतीर ये न इस प्रकार के लोक आपती आप धातु से यहाँ क्या प्रत्यय हुआ तीन प्रत्यय हुआ तो अनंत लोकानाम नाम आपतीर ये नीन तो किस अर्थ में हुआ करण अनंत लोका लोकों का प्राप्ति जिसमें है द्वितीय पंक्ति भाष्य में दे दिए लोकाप्ति साधनम इति है तत्साधन तो अर्थाकरण करण यहाँ और खाली इतना नहीं है अनंत लोक का प्राप्ति का ये साधना ऐसा नहीं है प्रतिष्ठा और ये जगत का प्रतिष्ठा भी है क्योंकि अग्नि अग्निशब्द से विराट को कहा जाता है तो विराट का जो विराट विषय का कर्म करेगा वो अपने आपको विराट मानेगा विराट मानेगा अर्थात अनंत लोक व्यापक हो गया और जगत का प्रतिष्ठा विराट ही है इसलिए अनंत लो काम प्रतिष्ठा विधि प्रतिष्ठा अर्थात जगत का प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात आधार आश्रय अग्नि है विराट है इसको आप जान लीजिए ये विद्या विद्वानों का बुद्धि में है और हम आपको ये बात बता देते हैं टीका में प्रतिज्ञा बक्षमाना प्रतिज्ञा मृत्यु हो यह मृत्यु, मृत्यु का प्रतिज्ञा है जानना चाहिए मृत्यु का प्रतिज्ञा कहा है कहते ते प्रभ्रभीमी ये पहले यमराज जी प्रतिज्ञा करते हैं आपको मैं बिल्कुल इसको समझा दूंगा ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया भाष्य में मृत्यु प्रतिज्ञाइय ये मृत्यु का प्रतिज्ञा है को क्या प्रतिज्ञा आगे कहते हैं प्र तेभ्यम ब्रवीमी ये का प्रतिज्ञा है यारदु मम वचसो निबोध बुद्ध्यस्व्रमण सन स्वर्ग स्वर्गयहि स्वर्गसाधनम हे नचिकेतः प्रजानन प्रजानन का अर्थ विज्ञातवान अहम यत तोया यार्थित जो आपके द्वारा प्रार्थना किया गया मांगा गया तदसो तद, तद यहाँ यद तद यद मैं बचसो निबोध निवो, मेरा शब्द से बचसो पंच निबोध जान लीजिए निबोध का अर्थ कहते हैं बुद्धस्व निबोध कहने का क्या जरूरत है कहते हैं एकाग्र मना सन श्रीणु इस प्रकार के अर्थात आप एकाग्र चित होकर सुनो स्वर्गम स्वर्गाय हितम स्वर्गम स्वर्ग साधन अग्नि इस अग्नि को आप सुनो हे नचिकेता संबोधन करते हैं हे है नचिकेता यहाँ क्यों अतुसंतोषा धातुओं से दीर्घ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ असम बुद्धि शो में होना चाहिए सम्बुद्धि हो गया है नच यमराज कहते हैं प्रजानन प्रजानन अर्थात विज्ञातवान अहम सन इत्यर्थ हमको वो विद्या ज्ञात है और हम आपको बताते हैं प्रब्रवीण प्रकर्षण ब्रवीमी तन निबोध इति वो आप जान लीजिए निबोध ऐसा क्यों कहते हैं निबोध इति शिष्य बुद्धि समाधान वचनम शिष्य का बुद्धि समाधान हो जाए समाधान अर्थात तो एकाग्र हो नहीं तो व्यग्र प्रश्न तो पूछने के बाद और कहीं चिंतन चलता है कुछ किंतु तो अगर कह देंगे आप ध्यान से सुनिए तो फिर अधुना अधूना अग्निंग अभी जिस अग्नि के बारे में अभी अमराज जी बताएंगे उस अग्नि का स्तुति करते हैं क्यों पहले नचिकेता को भी जो स्वर्ग के लिए अग्नि प्रार्थना करना था नचिकेता वो स्वर्ग का पहले स्वरूप बताया थोड़ा स्तुति कर दिया इसी प्रकार की अमराज जी भी जो अग्नि के बारे में कहेंगे उसको अग्नि का भी थोड़ा स्तुति कर देते स्तौती क्या सूत्र लगा वो तो वृद्धि लुकी हली अनंत अनंतोका स्वर्गलोकफल साधन में एक अनंता लोकानार्गलोक फल प्राप्ति साधन स्वर्गलोकफलस्वर्गलोक तदव तदेव फलम तस्य प्राप्ति का साधन अथ ये तो हो गया और भी जानिए अपि प्रतिष्ठा आश्रय जगतो विराट रूपेण तम एतम अग्नि मैया उच्यम विदि जानी तव तो निहित स्थित गुहायाँ विदुषा विदुषा बुद्ध निविष्ट में और ये भी जान लीजिए कि यही जो अग्नि है वो प्रतिष्ठा है आश्रय प्रतिष्ठा का अर्थ आश्रय किसका आश्रय कहते हैं जगत हो, जगत का आश्रय ये अग्नि जगत का आश्रय कैसा हो गया कहते हैं ये अग्नि विराट रूप है तो विराटरूपेण ये जगत का आश्रय हो गया तम एतम अग्नि मया उच्यमान विदि इस अग्नि के बारे में इस हम बताते हैं आप इसको विद्धि विदि काीम नि दीर्घकार किस सूत्र से होगा ई हल्य घो तोम निहितम आप जान लीजिए निहितम निहितम का स्थितम गुहायाम गुहायाम कर विदुषा बुद्ध निविष्टम इत्य निविष्ट ये शास्त्र में जहाँ हृदय शब्द आएगा शास्त्र अर्थात ये सब जो वैदिक शास्त्र में वेदांत शास्त्र में हृदय शब्द आएगा तो हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि ये मांसखंड वाला नहीं है वो जो आ, क्या आ, सट सट दल सट दल पद्म जहाँ होता है वो वाला बात नहीं है ये बुद्धि है हृदय में अर्थात बुद्धि में विदुषा यहाँ तो गुहा कहा गया है वह हृदय को गुहा कह दिया जाता है अन्यत्र कहा गया है वो बुद्धि को लेना है बुद्धि में परमात्मा निहित बुद्धि में अर्थात मतलब हृदय में परमात्मा निहित हृदय का अर्थ बुद्धि बुद्धि का अर्थ बुद्धि की जो वृत्ति कौन सा वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उस भ्रमाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा वो परमात्मा का ज्ञान होगा तो इसलिए हृदय में निहित अर्थात बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित होना ये परमात्मा का ज्ञान है इसलिए जहां भी सब शास्त्र में कह दिया जाएगा हृदय में परमात्मा विद्यमान है हृदय में जाना जाता है वह हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होना बुद्धो निविष्टम इत्यर्थ तो यह अर्थात तो विद्वान लोग इसको जानते है अग्निविद्या को स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति का साधन यहाँ तो अभी यमराज जी कह दिए कि आप हमारा वाद से सुनो हम बताते हैं आगे श्रुति कहती है कि यमराज जी नचिकता को ऐसा ऐसा बताएं ये अग्नि ऐसा है ऐसा है ऐसा है वो श्रुति कहती है अभी आगे ये टीका में भाषा में देखिये इदम् श्रुतेर वचनम आगे जो मंत्र आ रहा है वो श्रुति का वचन है अर्थात यमराज जी नहीं कह रहे हैं लोकादिंग तम उच तस्मती यथा सात्यवद यथोक्त मथ से मृत्यु पुनरेवाहतुष्ट तस्म तम लोकादीम उवाचा तथोक्त प्रत्यवदत अथ अस मृत्यु मृत्यु पुनर एवं तुष्ट आह तस्म तस्में तस्मे अर्थ अभी किसको कहा जाएगा विद्या नचिकेत तस्म नचिकेत तम उ उवाच तम उको अर्थ लोकादीम लोकाना आदि आदि अर्थ प्रथम प्रथमा अर्थव वह विराट प्रथम अज जिसको कहा जाता है लोकादिम अग्निम उवाच अर्थात विराट विषय को अग्नि कहे अग्नि को कहे अर्थात अग्नि अग्नि विषय को कर्म वो कर्म करने के लिए कहते हैं वेदी बनाना पड़ेगा वेदी के लिए या इष्ट का जो ईटा चाहिए या इष्टका अर्थात ईटा का स्वरूप कैसा होना चाहिए तो ईटा सब नहीं के जो चार कोना वाला हो जाएगा बीच में लिखा रहेगा ये कंपनी का नाम बने तो ये सब वेदी के लिए भी भिन्न प्रकार के ये, ये बनाया जाता है यावती अर्थात संख्या ये सब द्वितीयन या मतलब स्वरूपों को उसको कहे इसलिए द्वितीय द्वितीय बहुवचन चल रहे हैं या इष्ट का उसको कहे वाच और यावतीर व यावती ये भी द्वितीय बहुवचन उसको कहे यथा कितने संख्या चाहिए किस प्रकार के आकार होना चाहिए और यथावा यथा, यथा अर्थात उस प्रकार के आकार वाला इतने ईटा को जैसे रखना है इसलिए वेदी निर्माण वो भी एक विद्या है ये हम लोग जो देखते हैं ना गुरु पूर्णिया में वो वेदी मनाते हैं तो ये तो कैलाश का जो व्यास पूजा पद्धति वाला किताब है उसमें वो चित्र भी दे दिए हैं कृपा करके ताकि सबको पता चले ये वेदी निर्माण करने के लिए उसके लिए भी विशेष अर्थात ऐसे ही आपको वेदी करना पड़ेगा जहां जहां भी कर्म होता है जो संन्यास वाला कार्य होता है उसमें भी जो वेदी इत्यादि बनाते हैं कितने ये रखना है वो साइज उसका कैसे आकार होना चाहिए वो सब निर्धारित है कर्म अगर जैसे विधान किया गया ऐसे नहीं करेंगे तो कर्म का फल नहीं होगा तो या इष्ट का जिस रूप वाला इटा जितने ईंटा और उस ईटा को जैसे रखना है ये सब यमराज जी ने बताया और ये जो नचिकेता शिष्य थे है, कहते हैं उनका जो बुद्धि उनका जो मेधा शक्ति अति प्रबल हो सचापि तत् यथोक्तम प्रत्यवधत्त नचिकेता ने फिर पूरा सुनने के बाद फिर कह दिए गुरुजी ये ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा है ना बिल्कुल ऐसा ही कह दिया तो जो बिल्कुल एकदम ठीक स्मरण रख लिया कहते हैं अथ अश्य मृत्यु तो फिर आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं विद्यार्थी जब बहुत परिश्रम करके पढ़ लेता है तो आचार्य तुष्ट होते हैं और आगे आगे बताते हैं फिर तो ये अर्थात शिष्य का ये लक्षण होना चाहिए परिश्रम करते रहना चाहिए लगे रहना है तो ये नहीं होता है चित्त बहिर्मुख हो जाता है कहते हैं फिर अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो लिखने लगे जब लिखने लगेंगे तो फिर ये भी एक अर्थात तो क्या कहते ना ये विनियोग है अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर हमारा चित्त बाहर चला जाता है हम अभी पढ़ नहीं पाते हैं तब लिखें उसको वो सूत्रों को लिखें, मंत्र को लिखें, श्लोकों को लिखें और वाक्यों को लिखें पंक्ति को लिखें न्याय का पंक्ति हो गया ये हो गया वो हो गया दस पंद्रह मिनट लिखिए देखिए फिर चित्त धीरे धीरे धीरे धीरे शांत हो जाएगा और लिखना तो पढ़ने से बहुत अधिक स्मरण करवाएगा हम सूत्र रट लिए हैं किन्तु तो जब लिखते हैं कभी कभी लगता है यहाँ ये वास्तविक अनुसार है नहीं है विसर्ग है नहीं है ये सकार है ये मूर्धन्य है या दंता है फिर कहेंगे मूर्धन्य होगा दंता होगा उसका पूर्व में यही कहे क्या फिर वो चलेगा तो रटने का समय तो रट लेते हैं किंतु तो लिखने का अगर अभ्यास नहीं रहता तो बहुत समय ये त्रुटि हो जाती है तो इसलिए मन अगर विक्षिप्त तो होता है तो फिर लिखने का अभ्यास करें जोर जोर पढ़ना ये अभ्यास भी एक अच्छा है लिखना किन्तु तो उससे और अच्छा है स्मरण अधिक हो जाता है लिखने से ये तत्प्रत्यवधत तो नचिकेता ने बिल्कुल इसी प्रकार के जैसे सुने थे ऐसे कह दिए मृत्यु उसे क्या हुआ यमराज उसे संतुष्ट हो गए अथवा अस्य अस्य नचिकेत सह नचिकेता का ये उत्तर सुनकर के मृत्यु तुष्ट सन मृत्यु यमराज जी ने आचार्य प्रसन्न हो गए पुनर आह फिर कहे आगे कहेंगे पुनर आह किम आगे मंत्र में कहेंगे चौदह नंबर की टीका ओहो अच्छा अच्छा आ, आ, आ, ये अग्नि विद्यास विषय को कहते हैं अग्निविद्या विराट विषय का अग्नि है इसमें प्रमाण देते हैं स त्रेधा आत्मानम व्यकुरुत वो आपने आपको तीन भाग से ये विभाग किया आ, ये स स कह करके किस को लेना है दो नंबर टिप्पणी देखिए व्यकुत अनतर आदि तृतीय वायु इति श्रुतिशेष दृष्ट्य सकात विराट तो यहाँ जो अग्नि विद्या कहा जाता है ये अग्नि विराट विषयक ये विद्या है अग्नि शब्द से यहाँ विराट को लेना है टीका में सैध आत्म व्यकुत विशेषेण अकुरतुते अग्निवायुआ वायुआदिपेण समिप विराट है व्यवस्थित तेना विराट रूपेण अग्निर्जगत प्रतिष्ठा उच्यते वायु ये सब रूपेण विराट ही व्यवस्थित अर्थात जैसा कहा जाएगा कि हस्त पाद मस्तक उदर और पृष्ठ ये सबके द्वारा देवदत्त ही विद्यमान है अपने अंगों के द्वारा वो स्वयं अंगी ही विद्यमान है इसी प्रकार की यहाँ कह देते हैं जो समि है विराट वो व्यवस्थित है ये सब उसका अवयव हो गया अग्नि वायु आदित्य इत्यादि तो अग्नि रूपेण कह विद्यमान कहते हैं समस्टि विराट एवं विद्यमान इसलिए विराट रूपेण अग्नि ही जगत की प्रतिष्ठा अग्नि जगत का प्रतिष्ठा अर्थात तो अग्नि किसका अवयव है कहते है विराट का इसलिए यहाँ शब्द से विराट को कहा जाता है वो जगत का प्रतिष्ठा है अच्छा आगे पंचदश श्लोक में टीका पंचदश मंत्र का टीका सप्रपंचम अग्निज्ञानम चयन प्रकरणात् द्रष्टव्यम श्रुतिर असमान बोधयति ये जो अग्नि विज्ञान है अग्नि विद्या जो यमराज जी ने नचिकेता को कहे अगर हमको उस विषय का जान करके उस कर्म का अनुष्ठान करना है कहते हैं चयन प्रकरणात् चयन प्रकरणत तीन नंबर टिप्पणी दे दिए शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथस्थात कायनादि महर्षि प्रोक्त सूत्रादि गाच ये सब जगह में ये बात कह दिया गया ये नचिकेता अग्नि का कैसे अनुष्ठान करना है वो कह दिया गया कहते हैं श्रुति केवल ये पंचदश मंत्र के द्वारा संक्षेप से इतना कह दी अगर मतलब हमको बाकी इसका संपूर्णत तो व शतपथ ब्राह्मण इत्यादि से जान लेना चाहिए भाष्य में इदम श्रुते वचनम लोकादीम लोकाना आदिमीति लोकादिम लोक का आदि आदि का अर्थ है प्रथम प्रथम शरीर विराट हो गया प्रथम शरीर सब शरीर प्रथम सवै पुरुष उच्यते आदि कर्ता सभूता ब्रह्मग्रह समत तो इस प्रकार की ये मनुस्मृति साद है प्रथम शरीरे स्थूल शरीर विराट अग्नि तम प्रकृतम नचिकेत प्राथीत उवाच उक्तवान मृत्यु तस्मे नचिकेत इस विराट विषय का विद्या को तम प्रकृतम जिसका विचार चल रहा है नचिकेत प्रार्थितम नचिकेता के द्वारा ये प्रार्थना किया गया स्वर्ग का साधन है नचिकेता इसको प्रार्थना मांगा था उच उचका उक्तवान उक्तवान का करता हो गया मृत्यु किसको कहा तस्मय तस्मय अर्थात नचिकेत नचिकेता के लिए ये कहे ंच या इष्ट का चेतव्या मंत्र में जो है या इष्टका का या इष्टकार था वो ईटा का स्वरूप कैसा होना चाहिए चेत अच्छा चेतव्याण चिए अग्नि में प्रकार ये थे आदि दे दे दे थे देखते हैं संस्था के थे एम पी क्रिकेट विक्रम का अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ये विकल्प रूप जो दिया है उसका अच्छा ठीक ये दोनों वो टिप्पणी यहाँ दे दिए हैं द्रोण रथ चक्र आदि स्वरूपेण उपधातव्य ये जो ईटा को रखना है कैसे रखेंगे कहते द्रोण रथ चक्र इस प्रकार के रखना है द्रोण अर्थात तो जो मापने वाला होता है जिसमें धान इत्यादि मापते हैं उस प्रकार की अथवा रथ ऐसे वो ईटा को रखना है यदवा देकर के तृतीय पंक्ति में देते हैं स्वरूपेण तिरयोग उध्दि परिमाण भेद न तो स्वरूपेण अर्थात ईटा का स्वरूप कैसा होगा तिरयोग होना है उर्ध् अर्थात मोटा है चौड़ा है वो विकल्प में ये वाद्य है अर्थात या इष्ट का कहने से अर्थात ईटा को कैसे रखा जाएगा अथवा ईटा का आकार कैसे दो विकल्प दिए आगे फिर देते है या व यावती अर्थात तो अर्थात या संख्या या कितने संख्या है और फिर मंत्र में आगे दिए यथावा यथावा अर्थात तो छी इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी दे दिए हैं यथावा अर्थात तो आधी अते वेद्याम संस्थाप्य इसलिए यथावा शब्द का अर्थ कि कैसे ईटाओं को वेदी में रखा जाता है तो अगर ये अर्थ हो जाएगा कैसे वेदी में रखा जाता है तो फिर ये, या इष्टकाशे और वेदी में रखना यह नहीं लिया जा सकता इसलिए वहा आकार लेना ठीक है फिर भी इसमें अगर और कुछ अधिक हो सकता है आप लोग थोड़ा विचार करके देख ले सकते हैं तो क्या दे अच्छा कात्यायन सूत्र अच्छा कात्यायन सूत्र में ये बात और स्पष्ट किया गया है आगे भाष्य में दक्षिण पार्श्व में यथावा चियते जैसा इस ईटाओं को रखा जाता है अग्निर्ये नकारेणवा यमराज्य ने ये सबको पता दिया नचिकेत को ये सब ये अग्नि कर्म कैसे किया जाएगा स चा नचिकेता मृत्यु न उक्त यथावत प्रत्ययन अवदत्त प्रत्युच्चारित स नचिकेता ची नचिकेता कहता भी तम तम अर्थात तो जो विद्या कहा गया है उस विद्या को मृत्यु न उक्तम यमराज जी ने जो विद्या कहे उसको स्वर्गीय अग्निम यथावत प्रत्येन न अवदत यथावत जैसे सुना ऐसे कह दिया और प्रत्येन न अर्थात तो निश्चय न दृढ़ता पूर्वक हम ऐसा मतलब निश्चय कर लिया अर्थात तो हम ऐसे समझ गया नहीं कि पूछा कुछ कहा कुछ पूछ लिया तो फिर अलग प्रकार की कह देगा ये निश्चय न नहीं कहता है तो यहाँ कहते हैं कि नचिकता जब उत्तर दिए तो प्रत्यय न प्रत्यय न अर्थात निश्चय न आपने ऐसे ऐसे ही कहा और हमने ऐसे ऐसे ही समझा फिर दोबारा पूछ लेंगे तो कुछ विपरीत तो नहीं होगा उसको कहा जाता है प्रत्यय न तीन नंबर टिप्पणी उसको लिख दिए हैं स निश्चयम इतियावत अर्थात तो निश्चय के साथ ऐसे ही आपने कहे हमने ऐसे समझा अवदत अवदत् अर्थात प्रत्युच्चारित उच्चारण फिर कर दिया अथ अतुच्चारण सन मृत्यु पुनर एवं आह वर अन्यं अनेंग दित्सु अथ अ प्रत्युच्चारण अथ अ प्रत्युच्चारण अचिकेतस नचिकेता का प्रत्युच्चारण के द्वारा तुष्ट सन मृत्यु मृत्यु संतुष्ट हो गए यमराजी पुनरव आह फिर कहें बर त्र व्यतिरकण अन्यंग बरंग दित्सु ये तीन बर पहले मतलब दिए थे उसको छोड़ करके और भी अन्यं बरम दित्सु दातुम इच्छु अन्य बर देने का इच्छे वाला ये यमराज जी फिर उसको कहे और बर देंगे आगे भाष्य में कथम कैसे आगे फिर बर देंगे उसके लिए कहते तम अब्रबृत प्रीयों महात् तवेद्य दूय तवैना भविताय श्रृकांग चेम श्रृंकांगे मैकूप गृहा महात्मा, महात्मा प्रीय तम अब्रवीत तव इह अदूँ बरंग ददामि तब नामना अयम अग्नि भविता ए, इमाम च अनेक रूप श्रृंका गृहाण महात्मा प्रियमाण महात्मा महात्मा अर्थात तो महान आत्मा यश आत्मा शब्द का क्या अर्थ लेंगे अंतकरण आत्मा शब्द का मुख्य आत्मा क्यों नहीं ले पाएंगे यहाँ हाँ विशेषण व्यर्थ होगा क्योंकि जो आत्मा है वो तो व्यापक है तो व्यापक के लिए फिर महान विशेषण देना ये व्यर्थ है संभव व्यविचाराभ्याम सियादर्थवत विशेषणम न शीते न चोषण न बन्ही क्वापि विशिष्यते भी है विशेष्य भी है संभव व्यविचाराभ्याम सियाद अर्थवत विशेषणम विशेषण तो भी सार्थक होगा अगर विशेषण संभव हो तो और विशेषण इसलिए दिया जाएगा अगर वेभिचार हो रहा है तो तो कहेंगे सीतो बन्नी यह विशेषण संभव होगा नहीं होगा क्योंकि संभव ही नहीं है और कहेंगे उष्णो बन्नी यह भी विशेषण नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा कहीं बनी का उष्णता कभी वेभिचार हो बनी कभी ऐसे मिल जाएगी जिसमें उष्णता नहीं है तभी हम कहेंगे नहीं नहीं अयम बनी ही उष्ण तो यहां नहीं होने से उसे नहीं बनेगा नीलम उत्पलम ये नील संभव है उत्पल के लिए और नील का व्यभिचार हो सकता है ना जगत में सारे उत्पल नीले ही होंगे अन्य उत्पल होता है तो संभव व्यभिचार जहाँ है वही ये विशेषण सार्थक होगा इसलिए दिया जाता है तो आत्मा को अगर उसका स्वरूप आत्मा लिया जाएगा तो फिर महान विशेषण ये व्यर्थ होगा इसलिए महात्मा प्रियमाण प्रियमाण अर्थात खुश हो गए प्रीत हो गए तम अब्रबीत तम अब्रबित महात्मा प्रिय मण ये कौन है यमराज्य तम अब्रबित उसको कहे तम नचिकेत सम को कहे नचिकेता को क्या कहे कहें कि तब इह अद्य भूय बरम ददामी तो, तो आपको मतलब यहाँ आपका अर्थात आपके लिए यह इस विषय मतलब अभी अद्य अद्य अर्थात इदानीम अभी भूय बरम ददामी और बर फिर देता हूँ क्या बर कहते तब ही वो नाम अयम अग्नि ही भविता ये जो अग्नि विद्या मैं आपको अभी कहने जा रहा हूँ ये अग्नि विद्या आपके नाम से ही जाना जाएगा जैसे श्रुति में बहुत सारे आते हैं ये हो गया इस नाम के ये विद्या हो गया ये जैसे के में बहुत सारे विद्या का नाम है एक विद्या तो सांडिल्य विद्या जो कहते हैं तो और विद्या का नाम व्यक्ति के अनुसार अच्छा व्यक्ति के अनुसार तो और स्मरण नहीं हो रहा है तो वहाँ जैसे उनके लिए वहां उन सांडिले ऋषि थे वो मंत्र देखे थे उनके नाम में वो विद्या हो गई <laughs> अच्छा तो यहाँ यमराज जी ये बरह भी देते हैं तो ये अग्नि का नाम आपके आपके नाम के अनुसार ही हुआ इसलिए आगे उसको नचिकेता अग्नि कहते हैं और कहते हैं इमाम अनेक रूपां श्रृंकाम गृहाण तो एक बार देंगे बोले थे अभी दो दे रहे हैं इमाम अनेक रूपम अनेक रूपम अर्थात ये नाना फल दे सकता है ऐसे श्रृंकाम श्रृंकाम अर्थात माला नाना गति नाना गति अर्थात नाना फल ये दे सकता है गृहान इसको भी लीजिए गृहान ये गृहान में विशेष सूत्र लगा फलह स्न शानच हो सानच हो तो ये स्नाको सानच हो जाएगा हल के पर में अगर ही पर में है तो मध्यम पुरुष है के वचन भाष्य में अच्छा आज यहाँ तक ठीक ओ कल अष्टमी अष्टमी अवकाश ओम संरुण शो भगव श्रो बृहस्पति शो विष्णु